नारे नारे। वो पूछ रहे हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं और किस इद्दे से और क्या कर रहे हैं वन मिनट यहाँ आया हूँ सत्यवाणी प्रचार करने के लिए सत्य है कि इस भौतिक संसार में सब कुछ अस्थायी है और दुखमाय है इसलिए हमें श्री कृष्ण का उपदेश जो भगवत गीता में है उसको पालन करके मुक्त हो जाना है मुक्त हो जाना चाहते हैं, और परम भक्ति करने हैं। ये एक महीने की बात नहीं है तो क्रो क्रो जन्मों में यही सब समझना कठिन है तो संक्षेप में कि हमें हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरी, हरी हरे राम हरे हरे राम किसन खंड चाहिए उससे सब साधना सिद्धांत सब कुछ पूर्ण हो जाएगा और क्या दूसरा प्रश्न था कहाँ से आया हाँ। कहा से आया मैं सदैव ब्राह्मण करता हूँ <laughs> हम सब कृष्ण से आया है और कृष्ण के पास वापस जाने के लिए हम इनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं हरे कृष्ण tak is ta are